थोपमान परिच्छे परिच्छेद उपमान परिच्छेद आरंभ होता है देखिए आपने पहले पढ़ा था प्रमाणों के विषय में कितने प्रमाण कौन मानता है प्रत्यक्ष में कम वे वेति चारवागा प्रत्यक्ष शब्द थी? थी? शब्द आनी थी? नहीं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नैयायिका शब्द पहले आना चाहिए उसके बाद में प्रत्यक्ष अनुमान अनुमान शब्द शब्द उपमान उपमान पर आप खंड खंड खंड के बाद में क्यों क्यों नहीं शुरू किया। उपमान क्यों शुरू किया कर रहे हैं कि लोग बहुवादी शब्द खंड वाले हैं क्योंकि आपने जैसा भी सुन रहे थे और पहले देखा कि कौन प्रश्न है आपको देखो भाई किस प्रश्न में है वो प्रमाण है जी है ना ये तो हमारे वही बिरला ही है ना जो बिरला का ही है आपका भी तो मैं ये बता देता हूं पृष्ठ संज्ञा बुद्धि ज्ञान हम ना उसके बाद आएगा हा पैतीस पृष्ठ संज्ञा पैंतीस निकालिए उसमें लिखा हुआ है हमने संशोधन भी करा दिया था वहाँ यथार्थानुप्रत्यक्ष में चारका अनुमितरपीति कणाद काणाद बौद्धौ शाब्दी सांख्य योगिनौ उपमितरपीति नैयायिका अर्थ पृतिरपीतिभाका आनुपलब्धि कॉपी भाट्ट वेदा जी था न इसमें के क्रम के अनुसार अब क्या शुरू होना चाहिए था आपको शब्द होना चाहिए क्या कर रहे हैं आप तो उपमान अब यहां दो न्याय के आपस में लड़ाई है बहुवादी सम्मत न्याय है एक न्याय है बहुवादी सम्मत न्याय जो अधिकवादी लोग स्वीकार कर चुके हैं उस बात को पहले चर्चा कर देना चाहिए दो बहुवादी सम्मत न्याय क्या है बहुत वाद वाले दार्शनिक लोग जिस बात को स्वीकार किए हैं उस पर पहले चर्चा हो जानी चाहिए उसके बाद जो लोग ने स्वीकार नहीं किया उसकी चर्चा अंत में करना इन्हीं नियम इस न्याय के अनुसार सबसे पहले प्राप्त होता है शब्द खंड का विचार करना उपमान खंड का नहीं, नहीं। एक और अन्याय दूसरा वो कहता है कि नहीं, तो नहीं हम पहले उपमान शुरू कर सकते हैं, क्यों उस न्याय का नाम है सूची कटाह सूची कटाह सूची कटाह मैं सूची ने सुई संस्कृत में सुई को सूची कहते हैं और कटा मैंने कढ़ाई कथा मने कढ़ाई सुई और कढ़ाई सुई और कढ़ाई हम मान लो आप किसी लोहार के पास गए और आपने उसे सुई बनाने कहा आजकल तो रेडीमेड मिल जाते है पहले जमाने तो बनवाना पड़ता है बड़ा बड़ा सी होता ना क्योंकि बोरी वगैरह सीनने वाले बनवाते थे लोग तो गए तो उस समय उसको कढ़ाई बना रहा था किसने ऑर्डर देगा होगा पहले कढ़ाई बना रहा था अब आप जो सोचेंगे कि अब क्या करें अभी तो कढ़ाई बन कई घंटा लगेगा इसमें ठोक ठोक ठोक ठोके करे तो गर्म करेगा फिर ठोकेगा गर्म करेगा ठोकेगा बनाने में बहुत टाइम लगता क्या करूँ तो उसने आपको देखा बोला आइए बैठिए क्या बात एक छोटा सा काम था ना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसलिए हम संकोच में नहीं कोई बात नहीं आप बैठी अभी बना देता हूँ कढ़ाई तो कल तक बनानी आराम से बना तो तुरंत बनेगा छोटा सा सरिया लिया गरम किया ठोका और एक जो छेद कर दिया हो गया काम उसका इसलिए वो क्या करता है यद्यपि उसको पहले से प्राप्त है कढ़ाई बनाना बना भी रहा है उसको बीच में छोड़ देता है ये नहीं बना रहा तो बिल्कुल छुए का भी नहीं वो काम को पहले वो क्या करेगा सुई बनाएगा उसके बाद कढ़ाई बनाएगा इसी प्रकार यहां पर भी हो गया उपमान खंड अत्यंत छोटा सा खंड और शब्द बहुत विशाल खंड बहुत बड़ा काम है शब्द खंड अनुमान खंड से वास्तव में कठिन है भी है तो इन यहां तो आपको तो शब्द थोड़ा सा हमें खत्म कर देंगे तो शब्दकंड के बराबर कठिन कोई नहीं कि शब्दों से ज्ञान होना है शब्द सुनते हो उसे ज्ञान आपको होता है जो शब्द आपने सुना नहीं पढ़ भी लोगे पुस्तक में लेकिन उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा गुरुजरों से बड़ों से जिन शब्दों के अर्थ हमने सुन रखा है वे शब्द आ जाते तो आसानी से आप समझते हुए जाते कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं आप लेकिन जहां पर ऐसा शब्द जो कभी सुना हुआ नहीं तब क्या करो रुकना पड़ता है कोशों में देखो कोष में देखिए चार चार अर्थ रहता है कौन सा अर्थ लेना है फिर प्रसंग को लगाओ प्रकरण को समझो कितना दिमाग लगाना पड़ता अपने आप अर्थ निकालना है तो इसलिए शब्द का विपत्ति शब्द का शक्तिग्रह सबसे बड़ा काम और बचपन से हम लोग करके आ रहे हैं लाखों करोड़ों शब्दों का भी तक विभिन्न अर्थों में शक्तिग्रह करते आ रहे हैं बचपन से ही काम चल रहा है अभी भी चल रहा है जिंदगी भर चलता ही रहेगा रोज एक नया शब्द कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा आपके दिमाग में जाता है कहीं सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ है समझ में नहीं आती है खोजोगे तो इस तरह से शब्द का किस अर्थ में शक्ति निहित है इस बात का तय करना बहुत कठिन काम है और तय करने के लिए हमने बताया था आपको शब्द में हम क्या करते हैं अभिधावृत्ति लक्षणावृत्ति गौणी वृत्ति व्यंग्यावृत्ति रूप से चार प्रकार की वृत्ति हमको माने हैं सिंह मानव का कह दिया ये बालक जो है सिंह है तो बालक में सिंह कैसे होगा बालक में सिंह हो सकता है जा? बच्चा तो बच्चा वो तो कैसे तो हो जाएगा लेकिन उसके अब कर सिंह है इसका मतलब क्या है गौण ही है या सिंह शब्द का बालक में लक्षण भी नहीं है कोई संबंध नहीं कहा वो पशु भयंकर मांसाहारी खाए बच्चा अभी रोटी नहीं चबा पा रहा ढंग से है खाना ढंग से नहीं आता ना अपना कपड़ा धो पा रहा है कह रहे हो सिंह बालक इसलिए यहां लक्षण भी नहीं है लक्षणा करने के लिए क्या होता है सबके संबंधों लक्षणा जो जिसे गंगा सबके अब लक्षणा करते तट में तभी ना कि गंगा से सफा हुआ है संबंधित है तट संबंधित अर्थ थोड़ी गंगा का दिल्ली से कोई संबंध नहीं गंगा का हरिद्वार से संबंध है गंगा का ऋषिकेश से संबंध है तो संबंध ही नहीं उस प्रवाह का संबंध ही वस्तु होना चाहिए गंगा शत क्या गंगा शब्द अर्थ क्या है जल प्रवाह केवल जल प्रवाह नहीं केवल जल प्रवाह अर्थ नहीं करना गंगा जी के भूल से भी जल प्रवाह तो कोई भी हो सकता है वही भी नदी जल तो है फिर गंगा में और अन्य नदियों में जल प्रवाह में क्या अंतर है तो भगीरथी का था शंकर जटा निष्पन्न भगरथ खातावच्छिन्न वगीरथ का जो रथ के चक्र से खुद करके निकलता हुआ रास्ता से निकलने वाली जो शंकर की जटा से निष्पन्न हुई है उसका नाम गंगा है भगीरथ रथ चक्र खातावच्छिन्न अवच्छिन्न शंकर गटा निष्पन्न अवच्छिन्ना यह जल प्रवास एवं गंगा वो गंगा और भी कई विशेषण जोड़ देते इतना सामान्य से काम चल जाता ब्रह्म ब्राह्मण कमंडल कमंडरु, ब्रह्मा जी कमंडल से उद्भूत हुआ है, विष्णु विष्णुचरणारे तो बहुत बड़ा महिमान गंगा जैसे थोड़ी प्रकट हुई है बहुत बड़ा नाटक रचना पड़ा इसके लिए नारद जी ने बहुत बड़ा बनाया इसको ताम झाम जोड़ाया की जब शंकर भगवान जो है तांडव नृत्य करे और उसका दृष्टा विष्णु हो उस भयंकर नृत्य को देख करके जब विष्णु की पसीना छूटे तो पसीना गाम गंगा और जो इतनी पसीना छूटी चलो ब्रह्मांड फट जाए तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडर में पकड़ लिया पसीना को पसीना कैसे आया पूरा असर से उतरते पैर को लगता हुआ नीचे उतना पसीना इसलिए विष्णुपाद चरण रजस्पृष्ट जल प्रवाह है जेकि ब्रह्मा जी के में गई और ब्रह्मा जी कम्ड से छोड़ेंगे तो फिर ब्रह्मांड फटेगा तब तो शंकर की जटा में समा गई बड़ा लीला हुआ इसके पीछे सारा विशेषण दे सकते जोड़ सकते कहां से उत्पत्ति हुई है यहां आने के लिए तो सुर कैसे भूगंगा हुई भूगंगा कैसे पाताल गंगा हो जाती है तो और एक लक्षण विशेषण जोड़ते हैं गंगा एक बहुत विशेषण है इसकी। इन हम लोग उसको दो ही शब्दों से बोल देते ज्यादा नहीं जातेखाता वंकर निष्पन्ना या जल प्रवासा गंगा वो गंगा तो आप एक शब्द को गंगा उस अर्थ निकालने के लिए कितनी समझ चाहिए कितनी गहराई में जाना और उस शक्ति से संबंध, शक्ति से ज्ञापन हो ऐसे जल प्रवाह का नाम ही गंगा उससे संबंधित जो तट उसमें ही हम लक्षणा कर सकते हैं असंबद तट में लक्षणा हमेशा लक्षणा शब्द शक्त के शक्त्या संबंधित वस्तु में होता है असंबद्ध वस्तु में इसी वाले सिंह शब्द लक्षण मानव में करना चाहते तो कर नहीं सकते क्योंकि तो सिंह शब्द संबंधित वस्तु जो पशु विशेष के साथ उस मानव का कोई संबंध नहीं बालक का कोई संबंध तो नहीं तो वैसे गौणी वृत्ति कहनी पड़ती है गौणी वृत्ति कैसे हुआ वहां उस बालक में उसका सूरज देखा गया छोटा सा बालक कुत्ते का मुंह फाड़ के देख रहा है उन्हें शेर को पकड़ने के समान एक छोटा बालक बिना डरे कर रहा है और कुत्ते भोंग रहे हैं डरा रहे उसको उसके बच्चे को छेड़ रहा है बालक निर्भयता पूर्व करना उस सूरत को लेकर कह दिया गया सिंह इसको गौणी वृत्ति कहते हैं और व्यंग्यावृत्ति पर सुनाया भी था कबीरवाणी को ऐसे स्तर में व्यंग्यावृति बहुत साहित्य ग्रंथों में मिलेगा वेदांत को बताने के लिए भी मिलेगा अन्य बातों को समझाने के लिए भी मिलेगा इसे शब्द का शक्ति पहले अभिधा से निर्णय करना फिर लक्षणा या गौणी या व्यंग्या कौन सा अर्थ किस प्रकरण में कहा कैसे लेना किस समास में किस तथित में किस प्रातिपदिक में किस विभक्ति का क्या अर्थ होगा यह सब निर्णय देने का नाम शब्द खंड में है इसे शब्द खंड अति गंभीर अति विस्तृत गहन विशाल है उसके अपेक्षा उपमान खंड छोटा लोहार के सामने में विद्यमान कढ़ाई के समान शब्द खंड है अतएव बहुवाद सम्मत न्याय को काट करके सूची न्याय के अनुसार सबसे पहले यहाँ उपमान खंड को आरंभ किया जाता है अथोपमान खंड अथोपमान परिच्छेद ऐसा छपा है उपमान उपमानिकरणम उपमान उपमिति का जो करण है उसका नाम क्या है उपमान। उपमिति उपमानिक मानम उपमिति एक ज्ञान विशेष है यथार्थ ज्ञान में चार प्रकार का आपने जाना था प्रत्य शाप उसमें प्रत्यक्ष उपमिति यथार्थ अनुभव था तीसरा में हमने गिनाया है उसका जो करण है उस करण का नाम उपमान प्रमाण है नाम उपमान प्रमाण उपमिति क्या किसको कहते हैं जिसके कारण का नाम उपमान है कहते संज्ञा संजी संबंध ज्ञान उपमिति संज्ञा का संजी के साथ जो संबंध ज्ञान होता है उसका नाम उपमिति राम एक नाम है एक शब्द एक संज्ञा है उसका संजी कौन है किस व्यक्ति को आप राम नाम से पुकार रहे हैं तो व्यक्ति को कहते हैं संजीव उस संज्ञा का संजी के साथ जो संबंध हुआ उस तो सम्बंध ज्ञान को कहते हैं उपब अज्ञात में ही इसको लेना जो ज्ञात हो वहां पर नहीं पहले से आपको अज्ञात है उसको बाद में किसी सादृश्यता के अधीन होकर ग्रहण करते हो तो जैसे देंगे नील गाय जो खेतों को खा जाती है ना नीलगाय, गाय में होता है नील बोलते हैं देखने में गाय जैसे दिखते हो गाय नहीं है घोड़ा और गाय का शांक से उत्पन्न हुआ इसे उस गाय का पीठ बिल्कुल बराबर होगा घोड़े जैसे चारा बनेगा उसका थोड़ा बाकी बागीचे देखने में गाय जैसा लगेगा चारा भी कुछ गाय का है कुछ घोड़े जैसा जैसे उसका नील गाय का यहां भी आते गंगा पार बहुत आता नील गाय एक बार तो झुंड का झुंड देखा बारा बंकी में तो भगाते पगाते थक जाते महाराज जी के खेती में आ जाए रात पर हम ड्यूटी बांट लेते थे छ छ घंटे का ड्यूटी बांट लिया एक तीन तीन महात्मा हम लोग पढ़ा हाँ लगाते रहेंगे चक्कर काटते रहे। तो पाठ के टाइम में भक्तों को लगा दिए थे हम लोग पाठ है और भोजन के टाइम भोजन बनाएंगे बाकी टाइम हम लोग ड्यूटी करते इतने टाइम तुम लोग करोगे बहुत बहुत चालाक होते इनका जो हीरो होता है ना जो आदमी वो पहले खेती में घुस जाता है खा पी लेता अच्छी तरह से पेट भरते फिर एक ऊंची से खड़े होकर के इशारा करता है मौज कर लोडा रखाओ वो सारे बेट जाते हैं वो देखते रहता है ऊपर जहां उसमें इशारा मिला की कोई आ रहा है ऐसी आवाज मारेगा वो सब आवाज के भी लक्षण एक आवाज में सब खाने लगते हैं सब अंदर घुसते खेती में दूसरी लक्षण आवाज है तो सब भागने लगते हैं क्योंकि अपनी भाषा बोलता होगा खाओ भागो <laughs> <laughs> उसकी अपनी भाषा होगी छोटी छोटी गाय को जैसा होता वैसे ही होता हल्का सा बहुत कम और ज्यादातर में होता ही नहीं वो चित्त में उठते बहुत ही विरल है जो तो सिंग वाले होता नहीं होता घोड़े के जैसे बिना सिंह के होते हैं नीलगा अब वो शहर का आदमी कहाँ देखा होगा नीलगा हम भी पहली बार ही देखा बारह गंग में जिंदगी में पहली बार भी देखा ही नहीं था महाराज जी बोले ऐसे जाते, खा जाते देखो तुम लोग सब लगे रहो लगे रहे तब देखो वो इसका नाम नीलगाय है नहीं गलकंबल नहीं होता घोड़े जैसे होता है ना वो गलकम्बल गो सदृश बाकी सब अवय चेहरे में सींग में पीठ में ये सब में फाक कहते देखो उसने क्या किया तो जस्ट शहर का बाबू था वो अचानक जंगल की ओर गया तो उसने कहा कि भाई हमने पुस्तकों में पढ़ा है कोई नील गाय नाम की चीज होती है वो तो किसके सदृश होता है हम कहीं से पहचानेंगे उसको जंगल में तो जंगल वाला आदमी ने कहा भाई जो आपके यहाँ कभी गाय अपने देखा है घर में हाँ गाय है हमारे घर में तो जो गाय जैसे दिखाई देती लेकिन गाय नहीं होती बस इतना ही समझती वो घोड़ा भी नहीं है गाय भी नहीं लेकिन गाय सदृश तुम्हें दिखाई देगी उसको नील गाय समझा तो गया जंगल में और आगे बढ़ा तो वह देखा कुछ पशु घूम रहे थे उनमें से देखा उसने उस पिंड को भी जो गौ का सदृश था तब तो वो कहता है अयम गौ सदृश है अतवा अयम गवाच्य है इसलिए ये ये जो पिंड क्या है गवय पद का वाच्य है के योग्य है इस तरह से गवय नामक संज्ञा जो था उसका संजित्व उस पिंड को उसने पिंड में ग्रहण कर लिया गौ की सादृशता के अधीन होकर ग्रहण किसका नाम उपमिति यदि किसी कोष से ग्रहण कर दे नहीं, तो नहीं वह वश्प्रखंड में आएगा विदिपत से ग्रहण कर रहे हो व्याकरण से शब्द खंड में लेना उसको ये उतनी ही उन्हीं शब्दों को लेता है जिन शब्दों के अपना संजीपिंड वस्तु के साथ के संबंध को आप सादृश ज्ञान के माध्यम से ग्रहण कर रहे हो किससे सादृश्यता के माध्यम संज्ञा संजय संबंध ज्ञान कारणम सादृश ज्ञानम इसलिए कहते कारण कौन है का सादृश ज्ञान अतः अत ज्ञान का नाम उपमान ज्ञान नाम हो गया उपमान और उपमिति क्या करन करन हो गया संज्ञा संजी संबंधित ज्ञान का नाम उपमिति का कारण उपमान है कारण कौन है सादृश ज्ञान है अतः सादृश्य ज्ञान ही उपमान हो गया तथा ही दृष्टांश समझाते हैं कश्चित गवय पदार्थम अजानन कत आरण्य का पुरुषा गो सदृशो ग बाबू था कस्िद गवे पदार्थम अजान गवे पद का अर्थ जो संजीव है वो नहीं जानता था नीलगाय उसको नहीं जानता था पिंड कैसा होता है कैसा दिखता है कितना लंबा चौड़ा होता है चुहा जैसे छोटा होता है कि हाथी जैसे बड़ा होता है क्या होता है? मालूम नहीं उसको कुछ भी सुना है दवाई पर नाम का एक पशु होता है दवाई पद सुना, और जानकारी मिली है किसी पशु विशेष का नाम है लेकिन जानते नहीं किस पशु विशेष का नाम तो कुछ स्थित आरण्य कोई जंगल आदि खेल आदि में रहने वाले आदमी से पूछा भाई तुम लोगों ने कोई गवय पद वाच पशु को देखा है तो उन्होंने कहा हाँ देखा है हमारे तो खूब होता है देहातों में जंगलों में खूब होता है वे कैसा होता है वो गो सदृशो ग ऐसा उन्होंने उस गांव का आदमी ने या जंगल के आदमी ने शहर के बाबू को सुना दिया ये आतिदेश वाक्य है जिसको कहते हैं को कथन करने वाला वाक्य गो सदृशो गवया ऐसा उसमें गवय जो है गौ का सदृश होता है इति इति श्रुत्वा ये सुनकर क्या, क्या वो जंगल चला गया जंगल गया तो वहां पर वाक्यर्थ तो स्मरण जाते जाते भूल नहीं गया वो जाते हुए उसको का तो स्मरण रहा वो सदृश गो सदृश गटे रटे, रटे, रटे राज जा जा रा। रहा तो बचपन में दृष्टान माट लोग देते थे बेवकूफ़ बच्चों के लिए ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनना क्या दृष्टान था कहते तुम्हारे माता ने तुमको दूध लाने कहा लोटा में दूध लेके जा रहा है ठीक अब किसी ने तुमसे टाइम पूछा यूँ पलट दिया तुम बेवकूफ़ हो पलट घड़ी देखने लो पलट के टाइम बताने को लोटा क्या हो जाएगा ट देगा सारा दूध गया घी गया अजो गिरा ऐसा जो करता है बेवकू बच्चा होता है इसलिए बाएं हाथ पे तो घड़ी बांध दो धानिया तो माल ले जाओ माल यू रहेगा भाई हाथ से देख लेना घड़ी ऐसे छोटी छोटी बातें सुनाया करते तो ऐसे जाते जाते दुकान में मोमोक्स लाना है जाते जाते किसी ने कुछ बात पीछे पूछ लिया उसको बताते बताता भूल गए क्या लाना है तो भी बेवकूफ़ बच्चा है ने? ऐसे बोलते थे मास्टर लोग तो रास्ते में तुम जाके घर में बोल दिया तुम जाके पांच टॉफ़ी ले आओ वहाँ जाके पता नहीं क्या लाना है भूल ही गया तो रास्ते में कोई और मिल गया बात करने में वो भूल गया ऐसा तो जो भूलता है बेवकूफ़ अच्छा होता है इसलिए क्या करना चाहिए ऐसे को कहते आधा हाथ में लिख लो पाँच टॉफ़ी लाना है यहाँ पे लोग एक पाउट ब्रेड लाना है एक पर्चा मेरी केचे में डाल लो ये भूल भी जाते निकाल के देख क्या लाना है ये अकल वाले वाल काम वो बच्चा अकलमंद है ऐसा किसी इसलिए यहाँ पर वाक्य आर्तम स्मरण यानी कि जंगल जादू जैसे भूल की जाए गो सदृश्य गोवे वाक्य भूल गए वहां जाके क्या करगा जंगल में को पहचानेगा किसी को पहचान नहीं पाएगा पहचा इसे या ग का स्मरण बनाया जरूरी था ना यत्र उसने देखा इतर इतर चला गया पर्वत में वहां धुआ को देखा तो उसको क्या होता है वहां व्यक्ति की स्मृति होती है यदि पीछे भूल जाए पर्वत पहुंचते पहुंचते अनुमित कर पाएगा वो अनुमति नहीं कर पाएगा व्याप्ति का स्मरण हुए बिना पक्षधरम पक्षधर्मता ज्ञान से वह परामर्श को उत्पन्न नहीं कर सकता दोनों को मिलाकर व्याप्ति विशिष्ट पक्षधरम का ज्ञान परामर्श नहीं होगा तो अनुमित नहीं होगी इसलिए जरूरी है कि स्मृति बहुत जरूरी चीज है हर एक स्तर पर हर एक कार्य के लिए स्मृति बहुत जरूरी है इस वाक्या को स्मरण करते हुए वाक्यार्थम स्मरण गोश उसने पिंडम पश्य जंगल में क्या देखा वो गो सदृश पिंड को उसने देख लिया नील गाय घूम रहे थे उनको देख लिया उसने गो सदृश पिंड को उसने देखा और क्या कहता है तदनंतरम असोकवा शब्द वाची की उपमिति है उसके बाद उपमिति कर लिया उसने असो ये जो पिंड है ये क्या है संजी, ये संजी यही गवय पद का वाच्य है गवय नामक संज्ञा का वाच्य संबंधी यह पिंड विशेष है ऐसा निर्णय जो कर लेता है उसी का नाम उपमिति ज्ञान है उपमित अच्छा देखिए आप न्याय बोधनी उपमानम लक्ष्य उपमिति कर्ण उपमितिम उपमित संज्ञा संजीति संज्ञा नाम पदम संजी नाम अर्थ संज्ञा किसको कहते हैं पद को तीन वा अक्षरों वाला रामा दो अक्षरों वाला ब्रह्मा तो पहले बोलते थे दो अक्षर का भी अर्थ देखो मालूम नहीं तो क्या तुम्हें जाना दुनिया समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं तुम्हें बोलते हैं नहीं? दो अक्षर का ज्ञान नहीं तेरे को दो अक्षर कौन से तो अक्षर है वैसे हमें ज्ञान नहीं रूढ़ी बात में लोग कहने लगे आप कुछ ही नहीं जानते कोई बात उसने पूछा नहीं जा रहा दो अक्षर का ज्ञान नहीं जानते दो तो अक्षर तो कौन है बहुत बातों को समझ में आई मेरे को एक अक्षर है ब्र दूसरा अक्षर है मह मो अक्षरों का ज्ञान नहीं है अर्थात ब्रह्म ज्ञान नहीं है देहात के लोग भी ऐसे बोल देते हैं क्या तो नहीं है और रूढ़ी से बोल रहे हैं नहीं पता कौन सा मैंने आपने जो बोला दो का ज्ञान नहीं कौन से दो की बात क्या है बताओ नहीं वो हमारे पूर्वज ऐसे बोला करते थे जब कोई बात पूछो ना जवाब दे तो उसको ऐसे कहा करते हैं दोसर का ज्ञान नहीं कर क्या तू तो पढ़ा लिखा ये जो है रूढ़ी से बोलते आ रहे वास्तव में दो अक्षर क्या है कोई नहीं जानते आज रूढ़ सच्चाई में, में दो अक्षर का पत्व ब्रह्म आत्मा तो आत्मा दो अक्षर है, है तो संज्ञा नाम पदम असंज किसे कहते हैं अर्थ को, आर्थ को तो वस्तु को कुछ पद के द्वारा बोध जो वस्तु है जैसे घ ट आ घाटा घाटा या पद हुआ उसे बुद्ध जो बोल मटोल वाला वस्तु है उसका नाम अर्थ वो संजी वर्थ है ये है पद और अर्थ संज्ञा और संजी वाचक और वाच्य अभिधायक और अभिधेय ये सब पर्यावरक्ष पद कहिए आतो तो उसको वाचक या विधायक कहिए ठीक या संज्ञा कहिए सब कहीं हमने वाच्य बोल दिया तो घबराने क्या बोल दिए कहीं अभिधेय बोल दिया तो पता नहीं क्या आ गया ये नया शब्द हो संज्ञा संज्ञा बोले और आगे वाच्य बोल गया असो गाच्य असौ पद संजी ऐसे बोलना चाहिए था असौ पद संजी बोलना चाहिए बोल बोलिए वाच्य चीजों को पर्यायों को ध्यान में रखना है पद अर्थ संज्ञा संजी वाचक वाच्य भिधायक अभिधेय तयो संबंध इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका नाम है शक्त इसका दूसरा व्यर्थ एक और भी जोड़ ले समझना शक्त और ये शक्य पद को शक्तम पदम भी कहते हैं शक्यो अर्थ शक्त शक्य और मध्य शक्तियात्म को संबंध शक्ति भी कहते हैं इसी का दूसरा नाम अभिधावृत्ति भी है तय संबंध शक्ति तथा पद पदार्थ संबंधित ज्ञान उपमृति इसलिए अर्थ पद और पदार्थ के संबंध ज्ञान का नाम ही उपमृति पद और पदार्थ के संबंध ज्ञान का नाम उपमिति है अर्थ कहो या पदार्थ कहो तो भे की बात है पद से अर्थ पदार्थ उपमान और उपमान की शोक करण अतिदेश वाक्यर्थ ज्ञान अतिदेश वाक्यर्थ ज्ञान अतिदेश वाक्य जो प्रयोग किया उस गंवार ने क्या प्रयोग किया गो सदृशो गवै ऐसा भोग दिया था उस वाक्य जिन्हें जो ज्ञान है शहरी बाबू के दिमाग में बैठा हुआ है उसका नाम उपमान है अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञानम उपमानम अतिदेश वाक्य कहो सादृश वाक्य कहो बात देखी चीज है अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण जो करते हुए गया हो वो स्मरण क्या है बीच में व्यापार है अतिदेशवाक्यार्थ स्मरण व्यापार है अतिदेश वाक्यार्थ जो स्मरण किया जाता है वह व्यापार है और उपमिति ही फलम फल क्या है उपमिति फल उपमिति फलम गो सदृश गवेपदाचित कारक वाक्यादृश्यवच्छिन्न विशेष ग गवे गवैपद प्रकार गौवार आदमी से क्या सुना था गोसदृश गाच्य है ये सुन लिया था उस वाक्य से और जब पिंड उसने जब देखा क्या ग्रहण किया उसने गोसादृश्यवाशेषक गवयपद वाच्य प्रकार का एक ज्ञान हो गया वह ज्ञान ही कर्ण कहा गया उपमान कर्ण गो सदृश गवय पद वाच्य का क्या है गो सदृश गवय व गवय पद वाच्य सुना है। इसी का अर्थ लिख रहे हैं वास्तव में ये क्या है विशेष है इसको जानना चाह रहा है विशेषण कोटि में जाएगा इसलिए इस विशेषण को इस विशेष के माध्यम से पहचान लेगा वो इसलिए कहते हैं इस अर्थ क्या निकलता है गो सादृश्यावच्छिन्न को सादृश्यावच्छिन्न विशेषक ये विशेष ज्ञान है और प्रकार कौन हो गया त्व गवय पद वाच्यत्व प्रकार जो ज्ञान है इसी ज्ञान का नाम अतिदेश वाक्यर्थ ज्ञान, ज्ञान क्या कहते हैं अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान है जो और इसी का नाम यही करण है कर्ण होने के नाते इसका नाम क्या हो गया उपमान गो सादृश आवच्छन विशेषका विशेषता निरूपित गवय पद वाच प्रकार का जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान का नाम ही अतिशवाज्ञात ज्ञान है गोस गवय सुनकर उसके तरह बोध हुआ है और एक कर्ण होने के नाते इसी का नाम उपमान ज्ञान है इस चिन्ह जो ज्ञान उसका नाम क्या है उपमिति इसी ज्ञान की जो स्मृति होती है स्मृति है व्यापार यह ज्ञान कर्ण उपमान हो गया इसकी ही स्मृति क्या है व्यापार है और फल उपमिति है फल उपमिति का स्वरूप क्या था असौ गवाय पदवाच्य असौ गवाय पदवाच्य तो असौ गवयपद वाच्य का व्याख्या कैसे करोगे असो यहां पर क्या है विशेष और गवयपद वाच्य है संयुक्ता जो पिंड है चक्ष संख्य पिंड पिंडावच्छिन्न विशेष गवयपद वाच प्रकार उपमिति इस ज्ञान को कहते हैं उपमिति, जो कि इस ज्ञान से पैदा हुआ है चक्षु संयुक्त पिंडावच्छिन चक्षुस जो पिंड है उसमें बोल रही है, है गवे पदवाच चक्षु संयुक्त पिंडावच्छिन्न विशेषता निरुपिद गाचित प्रकार के जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान का है नाम उपमिति है यदि न्याय बहुत न्याय मान परिच्छेद में खत्म हो गया ना इसे सूची का दान न्याय से पहले इसको लिया गया था कि जल्दी निपटा दिया जाए यदि आप पदकृत्य में देखेंगे तो तीन प्रकार का वर्णन करेंगे क्योंकि ये हो गया आपका उपमिति जो आपने मूल में जो दृष्टान देखा है यह सादृश विशिष्ट पिंड ज्ञान असाधारण विशिष्ट पिंड ज्ञान और वही धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान तीन प्रकार का होता है तीन प्रकार का है साधारण धर्म का से विशिष्ट साधारण धर्म सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान ये पहला है दूसरे में असाधारण धर्म विशिष्ट तीसरे में व्यवकरण धर्म विशिष्ट तीन प्रकार का माना गया पहला वाला तो साधारण धर्मों को लेकर जैसे आपने देखा है, वो ले लेना है दूसरा असाधारण धर्मों के लिए दृष्टांत अलग देना पड़ेगा जैसे किसने कहा खड़ग मृग की गेंडा जिसके नाक के ऊपर एक सिंह सा होता है तो उसको होते गेंडा खड़ग मृग कहते संस्कृत पशु नाक पर एक खड़ग रखा हुआ है ऐसा लगता है खड़ग ऐसा है पशु उसको खड़ग मृग गेंडा ऐसे किसने पूछा तो आपने कहा नासिका लस देख का श्रृंगार अनतिक्रांत बजा कर दी जो ऊपर चमकता हुआ एक खड़ग के समान श्रिंग है, सींग है और हाथी से छोटा उसका नाम गेंडा और अगर कोई पशु संग्रहालय में घूमते फिरते पशु संग्रहालय में उसने देखता रहा देखता रहा पशुओं को तो एक पशु को दिखाई दिया इसके नाक पर एक सिंह चमक रहा है और हाथी से छोटा है तो समझ गया इसी का नाम खड़ग मृग है ये असाधारण धर्मों को बताया गया ना सामान्य धर्म नहीं है नाग ऊपर जो है सिंग होना से पशुओं में है क्या एक असाधारण धर्म में इसे एक पशु विशेष का पराकृति में हाथी से छोटा है अन्य पशुओं से बड़ा है ये असाधारण धर्मों को बताया गया जिसके आधार पर उसने क्या क्या आपने खड़ग मृत शब्द वाच्य पशु विशेष को पशु संग्रहालय में देख समझ गए ये तो दिखेगा ना पशु संग्रहालय में ही जाना पड़ेगा सब जगत होते नहीं है ना देख श्रृंग अनक्रांत ही ऐसे किसी ने बोला उसे सुनकर गया वो आदमी पशु में देख लिया कालांतर इस पिंड को देखा अध्यक्ष वाक्य स्मरण कर लिया खड़ग मृग खड़ग मृग पदवाच्य ऐसा उसने ग्रहण कर लिया खड़ग मृग खड़ग पद वाच्य करके छपा पुस्तक से। में गलती से छिया में देखिए पद का दूसरी पंक्ति मृग शब्द जोड़ देना खड़ग मृग खड़ग मृग पद वाच्य खड़गपद हो सकता है अच्छा और तीसरा है किसने पूछा ऊंट कैसा होता है ऊंट कैसा होता है उष्प्र की बताने किसने और कैसा है अश्वाधिवान पृष्ठो घोड़े के समान जिसका पीठ बराबर नहीं है का है और जिसका गला छोटा नहीं पोषण के समान लंबा गले वाला होता उसका है उसका नाम ऊंट है हो गया घूमते फिरते राजस्थान भूल चुक से कभी तो वहां उसने देख लिया ऊंट को वहां समझ वो यही होगा इसके पीठ जो बराबर नहीं उबड़ गुरा भारत साझे से बना हुआ है केड़ा मेड़ा और गला भी लंबा था है छोटा नहीं है तो समझ गया इसी का नाम ऊंट है अश्वन्न समान पृष्ठ नीव ये दो वेदीकरण धर्म घोड़े का धर्म के ग्रुद्ध धर्म को बता दिया तो समझ लिया इसी से वो पहचान लेगा ऊंट को इस वाक्य को स्मरण करते हुए ऐसे का नाम वैगण भर्मा जो है विशिष्ट सादृशता से पिंड ज्ञान कर लेता है वो एक तीसरे का दृष्टांत ऊट ऊँट वेदांत का बहुत बड़ा दृष्टांत भी है वेदांत में बहुत उपयोग होता है दृष्टांत ऊंट का ऊंट आते राजस्थान भी याद आ जाती है एक बार जो खेती में वो मछान बनते मचान बनाते कि नहीं बनाते पक्षियों को उड़ाने के लिए चिड़ियाओं को उठाने के लिए गुड़िया बिठा दे ड्यूटी में और वो बैठे तीन तीन टीन तीन तीन तीन तीन टीन करेंगे कितना बांधा होता डफी बोलते ना डफी बजा रही थी जो पक्षियाँ हजारों लाखों से उड़ गए तो आ गया ऊँट आया तो खाने लगा वो तीन तीन टीन बजा हुआ वो सुने नहीं ऊँट गुस्सा अगर लाठी लिए ऊंट इच्छी तरह से बुढ़िया ऊपर से नीचे उतर के आई ऊंट के पास जम मारे उस, वो हिला तब जबरदस्ती उसको किसी तरह से उसको कान पकड़ दिया बुढ़िया बोलने लगी तेरे को सुनाई नहीं देता है पिटाई पता लगता है तेरे को तो क्या है तो वो कहते हैं ऊंट अरे मैया तू तो क्या सोच रही है तेरी डफली मेरे को कंपा देगा महाभारत युद्ध में मैं था मेरे पर बड़े बड़े नगाड़े बजे, उसके साथ हजारों नगाड़े बजते रहे हैं मेरे हृदय में कंपनी फिर डकली क्या करेगी हैं क्या? है? वेदांत बताओ जब अनंत ब्रह्मांड मेरी आत्मा में कल्पित है ये ब्रह्मांड मेरा क्या बिगाड़ेगा अनंत ब्रह्मांड की कल्पना होगी इस में और आत्मा का बाल बांका नहीं हुआ आज तक वह कुछ आत्मा को अनंत ब्रह्मांड की कल्पना करने पर भी के कुछ नहीं हुआ एक ब्रह्मांड से तुम रो रहे हो है? की बात है दुखी हो रहे हो किस बात का दुख दिया मिथ्या में संसार की कल्पना चल रही है, है। मिथ्या में सारा व्यवहार हो रहा है हो रहा है। मुसीबत गए मैं करता हूँ पकड़ लिया कल्पना आत्मा पर कल्पित अनंत संसार नगरी निजान पश्य मायया बहिर्व भूतम यथा निद्रया शंकराचार्य अंदर है वो तो माया के कारण से बाहर बाहर कुछ नहीं है दर्पण में दिखाई दे रहा वस्तु तो दर्पण में है बाहर है ना बाहर का सत्य है ना अंदर दिख रहा जो वो सत्य है दर्पण में कुछ भी नहीं दर्पण का दोनों से कोई संबंध नहीं ना बिम्ब से संबंध है ना न बिंब से संबंध एक निद्रारूपी दोष एक कारण जैसे स्वप्न आपका भीतर होता हुआ उसको तो बाहर दिखाई देता है तो कहा चले गए थे स्वप्न में आप स्वप्न कहाँ हुआ अपने अंदर ही तो हो रहा है ना अपने मन में हो रहा है स्वप्न और अधिकता कहा है बाहर हो रहा है या निद्र रूपी दोष के कारण उसे जो अंदर में होता है सब बाहर दिखाई देता है जैसे वैसे अनंत ब्रह्मांड जो आपके भीतर में करण परिकल्पित है वो माया के कारण से बाहर दिखाई वास्तव में बाहर कुछ नहीं प्रवचन में लोग महात्मा विद्वान जो ज्ञानी लोग बोलते शांत परिकल्पित स्व अंतः परिकल। में ही परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतर परिदृश्यमान ब्रह्मांड में अंदर से गंभी है, लेकिन बाहर परिदृश्यमान हो गया है सच्चाई तो यही है वेदांत अजातवाद में तो यही है आत्मा के लोग कुछ ऊंध बहुत बड़ा काम का चीज है दृष्टांत वेदांत के लिए जैसा वो अविकम्प है वो, गुरुना भी दुखी ने भयंकर दुख हादिर हो गए तो कुछ भी नहीं जो हो रहा है थोड़ा बहुत उसी में परेशान हो जाते हैं, भगवान के गुरुना भी दुखी ने विछार निदान इतना चीज है कि यदि पकड़ में आ जाए तो भयंकर से भयंकर दुख भी आपको चलायामान होने नहीं देखो जनक राज लगी तो लगी आग लगी गांधी तो, क्या हमारा ये आत्मा को तो आग स्पर्श भी नहीं कर सकता है। शरीर को भी आग लग जाए तो क्या फर्क पड़ है तुम तो करे सहारे में आग लगी राजा बचाओ बचाओ उसके लिए दमकल विभाग अपना काम करेगा मैं क्या करूंगा कर्तृत्व नाम का चीज का भाव राजाओं में भाव ही नहीं था कर्तव्य अपने निभा रहे कर्तव्य जो भी है उपयोग तो खुद नहीं कर रहा है ना हो रहा करने और होने में बहुत है। तो तीनों प्रकार के उपमान प्रमाण आपने देखा साधारण धर्म सादृश्य विश्वपिंड ज्ञान असाधारण धर्म सादृश विश्वपिंड ज्ञान धर्म विशिष्ट ज्ञान पहले वाला गो सद ग है दूसरे वाला छठ मृग का दृष्टान्त है तीसरे वाला पुष्प का दृष्टान्त है इस प्रकार आपका उपमान परिच्छेद पूरा हो जाता है शब्द परिच्छेद कल तो से शुरू करेंगे